विनय पत्रिका यमुना स्तुति यमुना जो जो लागी बाढ़न जो तो सुक्त सुभट कल भूपहि निदारी लगे बहु काढ़न जो जो जल मलीन तो जमगण मुख मलीन लहै आढ़न तुलसीदास जगदघ जवास जो अनघ लगे डाढ़ यमुना जी ज्यो जो बढ़ने लगी त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर जो जो मैला होने लगा त्यों तो यमुतों का मुख भी काला होता गया अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा अब वे किसको यमुलोक में ले जाएं तुलसीदास कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही कुण रूपी मेघ ने संसार के पाप पापरूपी जबास को जलाकर भस्म कर डाला काशी स्तुति से ये सहित सेने हेह भरी कामधे नुकलिकाशे समनि शोक संताप पापरुज सकल सुमंगल राशि मर जादा और चरण भर सेवत सुरपुरशी तीर्थ सब शुभ अंगरोम शिवलिंग अमितय अविनाशी अंतर ऐन ऐन फल फल फल बक्ष भेद विश्वासी गल कम्बल भरुणा विभात जनु लोमल सते सरितासी दंडपाल भैरव विशाल मलरुचि खलगन भैदासी लोल दिने सिलोचन लोचन करन घंट घंटासी मणिकरण का बधन सप सुंदर सुरसरी सुख सुखमासी सारथ परमारथ परिपूरन पंचकोशी मही विश्वनाथ पालकृपालूचित लालती नित गिरीजासीसी सिद्धसची सारद पूजहिमन जुगवती रहतीसी पंचाक्षरी प्राण मुदमाधव गव्यसुपंच नासी ब्रह्म जीव सम्राम नाम जुग आखर विश्विकासी चारित चरति करम कुकरम कर मरत जीव घनघासी लहत परम पद पय पावन जहिचहत प्रपंच उदासी कहत पुराण रच केशव निज कर करतूत कलासी तुलसे बसे हर पुरेप राम जप भयो भयो चह सुपासी इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए यह शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की कहानी है काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं स्वर्गवासी देवता इनके चरणों की सेवा करते हैं यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अग्नि शिवलिंग इसके रोम हैं अंतर्गृही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु का ऐन अर्थात गद्दी है अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इसके चार थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है सुंदर वरुणा नदी इसकी गलकम्बल के समान शोभा बढ़ा रही है और अशी नामक नदी पूछ के रूप में शोभित हो रही है दंडधारी भैरव इसके सिंह हैं पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सिंगों में से यह सदा डराती रहती है लोलार्क कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नासरूपी सुख इसकी शोभा है भोग और मोक्षरूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती शरीखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा प्यार करती रहती है आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी शची उसका पूजन करती है जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी शरीखी इसका रुख देखती रहती है नम शिवा यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके पांच प्राण हैं। भगवान माधव ही आनंद हैं पंच नदी पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंच पंचगव्य हैं यहां संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के दो अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं यहां मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास यह चढ़ जाती है जिससे उनको यही परमपद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाह करते हैं पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है ये तुलसीदास यदि तुल सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर कर श्री राम नाम जप कर थनों के ऊपर का भाग जिसमें दूध भरा रहता है दूध दही घी गोबर और गोमूत्र चित्रकूट स्तुति। सब सोच विबोचन चित्रकूट कलि करण कल्याण भूट सुचि अवधि सुहावन आल कालन विचित्र बारी विशाल मंदाकनी मालनी सदा सदासी बर बारी विषम नर नारिणी चाखास संसृग भुरोह सुपात निर्झर मधुबर मृदु भात सुख पिक मधुकर मुनिभर बिहार साधन प्रसून फल चार चारु भवघोर घाम हर सुखद चाह। थप्यो थिर प्रभाव जानकी साधक सुपतिक बड़े भाग पाई पावत अनेक अभिमत यघाय रस एक रही गुण करम काल शिव राम लखन कृपाल तुलसे जो राम पद चह प्रेम से ये गिर कर चित्रकूट सब तरह के शोकों को छुड़ाने वाला है यह कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाल्हा और विचित्र वन ही इसकी बड़ी भारी बाढ़ है मंदाकिनी रूपी मालिन इसे अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती है जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के नित्य स्नान करने से भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता यहाँ के सुंदर शिखर ही इसकी शाखाएँ और वृक्ष सुंदर पत्ते हैं झरने मधुर मकरंद हैं और चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते कोयल और भौरे हैं उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और अर्थ धर्म काम मोक्ष ये ही चार सुंदर फल हैं इस वृक्ष की छाया संसार की जन्म मृत्यु रूप कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है जानकी नाथ राम ने इसके प्रभाव को सदा के लिए स्थिर कर दिया है साधक रूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इसके अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं यह माया के तीनों गुण काल और कर्म से रहित सदा एक रस हैं अर्थात इसके सेवन करने वाले माया काल और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं क्योंकि कृपालु सीता राम और लक्ष्मण इसके रक्षक हैं ये तुलसीदास जो तुलश्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवन कर अभ चित चेत चित्रकूट कोपित गोपित लोपित मंगल मगु बिलसत बढ़त मोह माया मलु भूमि बिलोक पद अंकित बन बिलोक रघुवर बिहार थलू शैल सिंह भंग हे तुलकु दलन कपटपा खंड दम्भ दलु जह जन मे जग जनक जगत पति प्रतिविधि हरिहर हरि प्रपंच छू सकित प्रवेश करत सम विगत विषाद भये पारथ न करु विलम्ब विचार चार, चार मति बरस ले सम अगले पलू मंत्र सो जाई जपहि सो जप अजर अमर हर अचह हला हलू राम नाम जप जाग करत नित मज्जत पय पावन पीवत जलू। करी हैं राम भाव तौ तो मन को सुख साधन अनयास महालू कामद मणि कामता कलप सो हो जुग जुग जागत जगतीतलू तो तो एक, एक हे चित अब तो छेत कर को चल कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण के मार्गो का लोप कर दिया है मोह माया और पापों के नृत्य वृद्धि हो रही है चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों के चिन्हित भूमिका और उनके बिहार के स्थान वन का दर्शन कर वहां कपट पाखंड और दम्भ के दल समूह का नाश करने वाले पर्वत के उन शिखरों को देख जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने के कारण है जहां पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव ने सती अनुसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया है जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन वन भटकते ही युधिष्ठिर और पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया वहां जाने में अब देर न कर अपने अच्छे बुद्धि से यह तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गए सो तो गए अब आयु के जितने पल बाकी हैं वे बीते हुए वर्षों के समान है एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझकर मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम मंत्र का जप कर जिसे जपने से श्री शिव जी कालकूट विष पीने पर भी अजर अमर हो गए जब तू वहाँ निरंतर श्री राम नाम जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पैसुनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके बल का जल का पान करता रहेगा तब श्री राम जी तेरी मनह कामना पूरी कर देंगे और इस सुखमय साधन से सहज ही में तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल दे देंगे चित्रकूट में जो काम तान पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामढ़ी और कल्प वृक्ष है जो युग युग में पृथ्वी पर जगमगाता है यूँ तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है परंतु हे तुलसीदार तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए